राजू मिस्टर वीरेंद्र तलवार की वुड फैक्ट्री में बहुत पुराना वर्कर था वो काफी दिनों से वहां काम करता था उसका ज्यादातर काम माल की लोडिंग और अनलोडिंग का था और कई बार माल लेकर बाहर भी आता जाता था दस साल पहले मिस्टर वीरेंद्र तलवार खुद गवाही देने के लिए सामने आए थे उन्होंने गवाही दी कि उनके बेटे अंकित तलवार उनके साथ सामान लेकर शहर से बाहर गए हुए थे और ये लोग उस रात तकरीबन 11 बजे मुंबई वापस आए थे तलवार के इस गवाह की वजह से पुलिस ने रोहन के चला गया। लेकिन अब यकीन हो रहा है की मिस्टर तलवार की वो गवाही बिल्कुल बेबुनियाद थी इस वक्त रात के दस बज चुके थे और राजू अपना काम खत्म करके वुड फैक्ट्री से घर जाने की तैयारी कर रहा था वो एक मीडियम साइज की ट्रक लेकर घर जा रहा था काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने के कारण राजू को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है ऐसे में वो रोजाना इसी ट्रक को अपने घर लेकर आता जाता था अभी राजू ट्रक के भीतर ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक स्टार्ट करने ही जा रहा था कि अचानक से उसे एहसास हुआ की ट्रक के भीतर कोई और पहले से ही बैठा हुआ है अंधेरे की वजह से राजू इस शख्स का चेहरा तो नहीं देख पा रहा था इस शख्स ने एक टोपी पहन रखी थी और पहनावे को देखकर लग रहा था कि यह काफी वेल में रहने वाला व्यक्ति था कौन कौन हो तुम क्या चाहिए राजू ने घबराते हुए कहा लेकिन जैसे ही उसने ये सवाल किया अचानक से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच आकर पड़ गया राजू पड़े पड़े ही बेहोश हो चुका था फिर जब उसको होश आया तो उसने खुद को गैरेज के भीतर एक खम्बे से बंधा हुआ पाया उसका हाथ और पैर दोनों बंधा हुआ था राजू के ठीक सामने वो टोपी वाला आदमी अपना हाथ बांध खड़ा था प्लीज मुझे छोड़ दो छोड़ दो मुझे मैं मैं मैंने माइकल भाई से कहा था कि मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा मैं उनका एक एक पैसा लौटा दूंगा बस मैं इंतजाम ही कर रहा हूँ छोड़ दो मुझे जाने दो राजू ने लगभग रोते हुए कहा तभी उसके सामने नोट की एक गड्डी आकर गिर पड़ी राजू चौंक उठा उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है देख मैं तेरी यहां पर मदद करने आया हूँ तेरे लिए एक ऑफर है उस शख्स ने बेहद सख्त लहजे में कहा मदद मेरी मदद कैसे कौन हो तुम राजू ने चौंकते हुए सवाल किया देख मैं जो तुझसे पूछने वाला हूं उसका बस सही सही जवाब दे दो फिर तू आराम से ये पैसे लेकर जा सकता है उस आदमी ने नीचे जमीन पर बैठते हुए कहा कैसा सवाल क्या बातें कर रहे हो तुम तुम मजाक कर रहे हो ए, मजाक तो मैं करता हूं लेकिन आज मजाक का मूड नहीं है तू तु बता तुझे शर्त मंजूर है कि मैं पैसे लेकर जाऊं फिर माइकल भाई के आदमी आकर हिसाब करेंगे और मैंने तो सुना है की वो जुए के पैसे के बदले तेरी बीवी भी गड्डी को अपने जेब में डालते हुए कहा नहीं जानना नहीं। है तुम्हें मैं, मैं बताऊंगा लेकिन प्लीज माइकल भाई से बचा लो गुड काफी समझदार हो फिर से वो शख्स नीचे झुक कर बैठ गया तो ये बताओ आज से दस साल पहले जब तुम्हारे मालिक मिस्टर वीरेंद्र त्यागी के बेटे रोहन को पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी तब उन्होंने गवाही दी थी कि उस रात वो अपने बेटे अंकित और तुम्हारे साथ काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे और नहीं बल्कि विक्रांत था और उसने मिस्टर तलवार के नौकर को पकड़ कर उसे अपना गवाह बनाने की कोशिश कर रहा था क्या क्या मतलब ये क्यों पूछ रहे हो ये सवाल सुनकर राजू चौक उठा इसका माइकल भाई से क्या लेने देना है अच्छा कोई बात नहीं मैं चलता हूँ विक्रांत इसके साथ अपना ज्यादा वक्त नहीं खराब करना चाहता था इसलिए वो फिर से नोट की गड्डी को लेकर यहां से जाने का नाटक करने लगा देख मेरे पास तेरी बकवास सुनने का ज्यादा वक्त नहीं है अब तू माइकल भाई से बात करना वही तेरी दवाई करेंगे चल अरे रुको रुको मैं बताता हूँ बताता हूँ राजू ने फिर से विक्रांत को रोकते हुए कहा गया था उस रात हम तीनों लोग बाहर गए थे और रात ग्यारह बजे के बाद ही लौटे थे मैं सच बोल रहा हूँ हम लोग तीनों साथ गए थे राजू ने घबराते हुए कहा जैसे ही विक्रांत के कान में यह आवाज गई वो तुरंत रुक गया इसके साथ ही राजू का कॉन्फिडेंस देखकर तुरंत उसे ये भी समझ आ गया कि यह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है विक्रांत दोबारा मुड़कर फिर से राजू के करीब पहुंचा फिर वो जमीन पर बैठ गया और राजू की तरफ देखते हुए बोला अच्छा मैंने कब कहा कि तू झूठ बोल रहा है सा ले कर दीना फिर से गलती अब लो सजा तो मिलेगी इतना कहते ही विक्रांत ने राजू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया तड़ाक उसके उसके बाद फिर उसके पेट में एक घुंसा रख दिया राजू खुद को संभाल पाता कि उससे पहले ही विक्रांत ने उसके मुंह पर तीन चार पांच भी कर डाले उसके होठों से खून बहना शुरू हो गया और आगे के कुछ दांत भी हिलने लगे विक्रांत पागलों की तरह उसे पीटे जा रहा था ऐसा लग रहा था कि अब वो राजू की जान लेकर ही मानेगा उसने कुछ ही पलों में उसे अधमरा करके छोड़ दिया था छोड़ छोड़ दो, थोड़ दो, बताता हूँ सब सच बताता हूँ राजू ने किसी तरह से खुद को विक्रांत के हमले से बचाते हुए कहा जल्दी जल्दी बोल टाइम नहीं है मेरे पास वो, वो, वो, आ, आ। मुझे वीरेंद्र साहब ने दस हजार रूपए दिए थे और कहा था कि जब पुलिस अंकित साहब के बारे में कुछ पूछे तो कह देना की वो हमारे साथ शहर से बाहर गया हुआ था और रात को ग्यारह बजे के बाद वापस आया था उन्होंने बताया था कि अंकित साहब उस रात किसी राह तो तो दिया था अच्छा तो पहले नहीं बता सकता था ये विक्रांत ने फिर से एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया <laughs> लेकिन ये कौन सी बहुत बड़ी बात थी मैं आ, मैं तो बस ऐसे ही नहीं बता रहा था राजू ने हाफते हुए कहा क्या साले एक आदमी तेरी गलत गवाही के चलते पिछले दस साल से जेल में सड़ रहा है और तुझे ये कोई बड़ी बात नहीं लगती हैं? विक्रांत ने फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया अरे कितना मारोगे भाई जान ले लोगे क्या अब एक झूठ के लिए राजू ने हाँपते हुए कहा जे, जेल में कौन बंद है दस साल से तेरे मालिक का बेटा रोहन अब चल तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन तुझे गवाही देनी पड़ेगी जो कुछ भी तूने अभी मेरे सामने कहा है वो सब तुझे कोर्ट के सामने भी कहना है विक्रांत ने राजू का हाथ खम्बे से खोलते हुए कहा हाँ क्या मतलब तुम तो मतलब आप पुलिस मेरे पैसे राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है वैसे विक्रांत ने चालाकी दिखाते हुए पहले से ही राजू की कही हुई सारी बातें अपने वॉयस रिकॉर्डर पेन में रिकॉर्ड कर ली थी यानी कि अगर अब राजू बयान देने से पलटता भी है तो भी विक्रांत को कोई रिस्क नहीं था बड़े आराम से उस रिकॉर्डिंग को वहाँ पुलिस स्टेशन में दिखा सकता है हालांकि विक्रांत को अपने हाथों और पंजों की ताकत पर भी पूरा भरोसा था कि राजू अपने बयान से पलटने की हिम्मत नहीं करेगा राजू के अपने साथ गाड़ी में बिठाने के बाद विक्रांत उसे लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा अब विक्रांत को यकीन हो गया था की अब ये केस भी खत्म हो गया अब उसे असली मुजरिम यानी के अंकित तलवार को अरेस्ट करने का पर्याप्त सबूत मिल चुका है ऐसे में विक्रांत ने सबसे पहले ऑफिस में मौजूद जतिन को फोन करके उसे इस केस के पुराने ब्रांच में ब्रांच से सारे सबूत इकट्ठे करने का ऑर्डर राघव रितेश और बाकी के अन्य ऑफिसर्स को तुरंत ही मिस्टर वीरेंद्र तलवार और उसके बेटे अंकित तलवार को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया विक्रांत गाड़ी ड्राइव करता हुआ डीएन नगर स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ ही उसके माइंड में तरह तरह के ख्याल भी उमड़ रहे थे विक्रांत काफी भावनाओं में ही डूबा हुआ था आखिर एक इंसान की गलती ने पूरे परिवार को जेल जाने पर मजबूर कर दिया था मिस्टर तलवार और उनके बेटे के साथ ही मीनाक्षी नेगी और उसकी मेड़ और उसका पति भी जेल में आने को मजबूर हो गए थे ये पूरा परिवार दस साल पहले खुद के किए हुए गलत कामों की सजा भोगत रहा था